मेरे खाली आसमान का तारा हो गया तू मेरे समंदर का किनारा हो गया मेरे खाली आसमान का तारा हो गया तू मेरे समंदर का किनारा हो गया हवाओं की निगाहें भी अब देखें बस हमें तू मेरा मैं तेरा सब हमारा हो गया हो सब हमारा हो गया हो hmm. oh. बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों आज की बात शुरू कर रहा हूं रिश्तों से मगर यह मत समझिएगा कि मैं रिश्तों के बारे में यानी कि जो तरह तरह के संबंध भाई बहन माता पिता मौसी चाची मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं उन रिश्तों की बात कर रहा हूं जिन रिश्तों में नाम का कोई महत्व नहीं होता या उनमें नाम ही नहीं होता बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो बेनाम होते हैं मगर सच पूछिए तो वो नाम वाले रिश्तों से कहीं ज्यादा हमारी जिंदगी में अहमियत रखते हैं उनकी कीमत हमारे लिए कहीं ज्यादा होती है आप सोच रहे होंगे अपने उन रिश्तों के बारे में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आप सोच रहे हैं और मैं उन रिश्तों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ सवाल यह है कि वो रिश्ते जो बेनाम हैं या जिनकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा है उन रिश्तों को हम कैसे बनाते हैं कैसे बनाए रखते हैं और उनको कैसे निभाते या नहीं निभाते है? देखिए साहब अब सबसे पहली बात आती है उन रिश्तों को बनाने की वो रिश्ते बनते कैसे हैं मैं आपको ये सारे किस्से जो भी बातें कर रहा हूँ ये अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उन रिश्तों को कैसे बनते और ग्रो करते हुए यानी बढ़ते हुए देखा है जिसे कहते हैं ना अगर मैं शुद्ध हिंदी की भाषा में कर, आ, कहूं तो पल्लवित होते हुए देखा है और साहब वो रिश्ते जब पल्लवित होते हैं ना तो इतने इतना इतना सुंदर वातावरण तैयार हो जाता है कि पूछे मत हमारे पिताजी के एक मित्र हैं अब तो न पिताजी हैं न वो मित्र हैं मगर उनकी बात आपको बताता हूं वो रिश्ता कैसा था वे ये दोनों एक साथ लगभग हम उम्र थे और टनकपुर नामक एक छोटे से शहर में रहते थे वहां पर पिताजी एक्साइज विभाग में काम करते थे और जो उनके मित्र थे अग्रवाल साहब वो चुंगी विभाग में शायद काम करते थे और साहब वो बख्शी थे तो बख्शी जी के नाम से उनको जाना जाता था बख्शी मतलब इट मस्ट बी ए पोजीशन इन दैट म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट तो उनको बख्शी जी के नाम से जाना जाता था कम से कम मैंने उनको जब भी जाना उनका नाम तो कुछ अग्रवाल था मगर मैंने जो उनको जाना वो बख्शी जी के नाम से जाना अच्छा सा वो दोनों मित्र यानी मेरे पिताजी और बख्शी जी एक साथ रहे उसके बाद में बख्शी जी कहीं और चले गए और पिताजी कहीं और चले गए और इस तरह से मगर वो संबंध बना रहा मुझको आज भी याद है कि मेरे चाचा की शादी थी नहीं साहब मेरे बुआ जी की शादी थी मेरी छोटी बुआ की शादी थी ये बात जब उनकी दोस्ती हुई होगी तब शायद पचपन छप्पन यानी 1955 1956 की बात है उस जमाने से मेरी जानकारी में उनकी दोस्ती शुरू हुई और उन्नीस में मेरी बुआ की शादी हुई मुझको आज भी याद है कि बुआ की शादी बरेली में हुई थी बरेली में हम लोग का पुश्तैनी घर है तो साहब उस पुश्तैनी घर में बाहर एक फाटक है तो फाटक पर खबर आए कि बख्शी जी और भाभी जी आ गए बस साहब पिताजी माता जी और जो भी लोग थे घर में लगभग दौड़ते हुए से वहां तक गए मुझको ख्याल इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही छोटा बच्चा तो था मगर इतना छोटा भी नहीं था कि मुझे कुछ भी न याद हो मुझको आज भी उनका हलबड़ी में बिना चप्पल के बक्शी जी को लेने के लिए दरवाजे तक जाना याद है बख्शी जी बरेली से लगभग सौ किलोमीटर दूर हल्द्वानी नाम की जगह से आए थे क्योंकि बख्शी जी गर्मियों में नैनीताल में रहते थे और जाड़ों में हल्द्वानी में रहते थे तो साहब बख्शी जी आ गए उनकी पत्नी भी आ गई मेरे ख्याल से बस की यात्रा की होगी उन्होंने तीन चार घंटे की उसके बाद आए और उनकी पत्नी ने आते ही पहले मेरी दादी को प्रणाम किया और उसके बाद वो रसोई में चली गई रसोई के अंदर जाते ही उन्होंने रसोई पर आधिपत्य जमा लिया आधिपत्य इन द सेंस उन्होंने न सिर्फ यह जान लिया कि रसोई में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है और उसके लिए किसको क्या काम दिया गया है क्या सामान कहा रखा है और साहब भंडार की चाबी उनके पास आ गई और आधे घंटे के अंदर घर की तमाम बहुए बेटिया भतीजे जो भी थे वो सब चाची से यानी बक्शी जी वाली चाची से ही सामान मांगने लगे या उनसे आदेश लेने लगे यानी कि वो घर में आई और आते साथ वो परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य बन गई साहब ये रिश्ता क्या था मैं तो नहीं बता सकता मैं ये नहीं कह सकता कि वो चाची थी ताई थी बुआ थी क्या थी मुझको नहीं पता मगर मैंने ये रिश्ता देखा है उसी प्रकार से मैंने एक रिश्ता देखा ये भी अपने पिताजी के के कहानी बता रहा हूं एक सरदार जी थे उनके साथ केवल कार्यालयीन संबंध था उसमें पिताजी ने उनसे शायद घर बुला लिया खाना खाने के लिए आइए और साहब उसके बाद के 50 साल वो सरदार जी पिताजी के छोटे भाई के बराबर ही रहे ना उनसे कम ना उनसे ज्यादा यानी कि जब उनको डांट खाने की बात आती थी तो वो उसी प्रकार डांटे जाते थे जिस प्रकार की हमारे चाचा डांटे जाते थे और जब कोई काम कहने की बात आती थी तो पिताजी उतने ही अधिकार के साथ उनसे काम कहते थे और वो सरदार जी भी अपनी समस्त पारिवारिक और आधिकारिक परेशानियां जो थी वो पिताजी के साथ सलाह मशवरा करके दूर करते थे ये संबंध थे मैं सचमुच अफसोस जदा हूं कि मैं उन संबंधों को पिताजी के जाने के बाद अगली पीढ़ी में तो नहीं निभा पाया हां अब सवाल आता है कि ये संबंध बनते तो प्रयास से हैं, और इनको निभाने के लिए इन रिश्तों को निभाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि यह रिश्ते अपने आप नहीं फलते फूलते रहते अपने आप नहीं पल्लवित होते रहते इन रिश्तों को पल्लवित करने के लिए अवश्य ही कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ते हैं वो प्रयास क्या होंगे कौन करेगा कैसे करेगा यह तो मेरे ख्याल से जिन दो व्यक्तियों के बीच में यह संबंध है ये वो बखूबी जानते हैं परंतु मैं अपने हिसाब से यही कह सकता हूं कि इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है वो कीमत आपका समय हो सकती है आपका सद्भाव हो सकता है आपकी सद्भावना हो सकती है आपके शब्द हो सकते हैं या केवल आपकी केयर हो सकती है बहुत से रिश्ते हमने देखे हैं साहब जहां पर कि केवल यदि आप समय दे सके तो वो रिश्ते पल्लवित होते रहते हैं यदि आप केवल ध्यान केयर दे सके तो वो रिश्ते पल्लवित होते रह सकते हैं तो साहब रिश्तों को बनाए रखना उसके लिए एक कीमत देनी है वो कीमत डेफिनेटली कोई भौतिक कीमत तो नहीं होती वो कीमत तो निश्चय ही आ, मैं इसके लिए क्या कहूं स्पिरिचुअल कहना तो बेवकूफी होगी नॉन फिजिकल है एक बात। मगर अब एक मुद्दा यहां पर और भी आता है वो रिश्ते जिनको बनाए रखने के लिए हम कीमत भी देते हैं मगर क्या वो रिश्ते एक तरफा हो सकते हैं अब यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या रिश्ते बनाए रखना किसी एक व्यक्ति के हाथ में है मेरे विचार से तो ऐसा नहीं है मगर हम अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम संबंध बनाने के लिए संबंध बनाए रखने के लिए कीमत देते जाते हैं, देते जाते कुर्बानियां करते रहते हैं यानी कि बहुत से रिश्ते हैं साहब अब अब आप क्यों मेरा मुंह खोलवा रहे हैं तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी रिश्ता बनाए रखने के लिए हमेशा दोनों पक्षों को प्रयास करना पड़ता है यानी कि अगर एक ही पक्ष प्रयास करता रहे तो क्या कोई भी रिश्ता बन सकता है या बना रह सकता है साहब मेरा विचार तो यह है कि ऐसे रिश्ते रिश्ते नहीं कहलाते ऐसे रिश्ते एक बेवजह का भार होते हैं जिनको ढोया जाता है तो अब अगर हम ऐसा भार ढोना चाहते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं परंतु यदि हम ऐसा भार नहीं ढोना चाहते तो हमको कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे हमको एक टेस्ट लेना पड़ेगा कि साहब ये रिश्ता बनाए रखना हमारे लिए कितना जरूरी है अब मैं आपको बताऊं ये टेस्ट बहुत सिंपल है क्योंकि कुछ रिश्ते बनाए रखना आपके लिए जरूरी है और कुछ रिश्ते बनाए रखना उतना ज़रूरी भी नहीं है मसला नहीं मैं रिश्तों का नाम नहीं दूँगा मगर मैं ये ज़रूर कहूंगा कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ रिश्ते बनाए रखना ज़रूरी है और कुछ वो कौन लोग हैं जिनके साथ रिश्ते बनाए रखने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है इसके लिए टेस्ट है बिल्कुल सिंपल टेस्ट है आप यह सोचिए कि साहब क्या इस व्यक्ति को जिससे मैं अभी नाराज हो रहा हूं क्योंकि रिश्तों में नाराज होना खुश होना यह सब बहुत कॉमन फीचर है तो मैं जिस रिश्ते में जिस संबंध पे यानी जिस व्यक्ति के साथ संबंध पे अभी नाराज हो रहा हूं वह व्यक्ति मेरी नाराजगी के लायक है कॉन्टिन्यूस यानी सतत नाराजगी के लायक है क्या क्या उसके साथ मुझे हमेशा नाराज रहना चाहिए कभी कभी होता है ना जाओ तुमसे बात नहीं करेंगे तो साहब क्या ये बात नहीं करेंगे ये हमेशा के लिए सच है बात नहीं ही करेंगे नहीं साहब इन रिश्तों में अभी होता है बात नहीं करेंगे मगर थोड़ी देर के बाद बात करने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये टेस्ट है, जहां पर आप समझते हैं कि उस रिश्ते को छोड़ देने में यानी कि अगर आपसे किसी ने कोई आपसे कुछ ऐसा हो किया उसने जिससे कि आपके मन में नाराजगी आ गई खटास आ गई तो अगर आपको लगता है कि इस खटास को भूल जाना अच्छा है तो साहब वो संबंध बनाए रखना अच्छा है अगर आपको लगता है कि वो खटास ने उन संबंधों को तोड़ दिया तो साहब उस संबंध को भूल जाना अच्छा है वो मुझको ख्याल नहीं है मैं नहीं जानता वो रहीम जी ने कहा है या कबीर दास जी ने कहा है जिसमें यह कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का वो रेशम के धागे जैसा होता है जिसको तोड़ा तो जा सकता है चटका के मगर जब वो जोड़ा जाता है दोबारा से तो उसमें गांठ पड़ जाती है तो कवि ने यह तो बात कह दिया कि भाई जो ये धागा है प्रेम का इसको तोड़ सकते हैं आप मगर अगर गांठ पड़ गई तो वो धागा उतना स्मूथ तो नहीं रह जाएगा यानी कि रेशम की खूबी ही है स्मूथ रहना और अगर धागा पड़ धागे में गांठ पड़ गई तो स्मूथनेस खत्म हो जाएगी तो भाई साहब ये बात तो जान लीजिए कि इस धागे को अगर ना तोड़ा जाए तो वो अच्छा है अच्छा अब ये भी एक सवाल उठता है कि मैंने अभी आपसे कहा कि नाराज हैं नहीं हैं खटास आ गई देखिए मेरे हिसाब से खटास शब्द जो है वो बहुत टेम्पोरे होता है मगर तोड़ने में एक परमानेंस का नेचर होता है जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ हमारे एक अधिकारी थे उच्च अधिकारी थे और उनके साथ हमारे संबंध बहुत मित्रवत थे हालांकि वो उच्चाधिकारी थे परंतु उनके साथ संबंध बहुत मित्रवत थे तो हम उनको मित्र का दर्जे में बात करते थे संबंध समझते थे एक बार साहब किसी कार्यालयीन मीटिंग में बात हो रही थी और उन्होंने हमसे कुछ ऐसा कह दिया जिसका अर्थ यह था कि आप बेहद मैं यहां पर यह कहूं कुछ और शब्द तो नहीं कहूंगा बेहद गैर शालीन भाषा में बात कर रहे हैं यह मैं बहुत अपनी भाषा को बहुत सुधार के बोल रहा हूं साहब आपसे बहुत गैर शालीन भाषा में बात कर रहे हैं और आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपको जोर से डपट तो साहब अगर मीटिंग में आपसे ये कहा जा रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको जोर से डपट दिया गया मैं अपने मित्र से भले ही वो उच्च पद पर क्यों ना बैठे हो मीटिंग के दौरान जहां पर कि मुझसे छोटे दर्जे के और ऊंचे दर्जे के सभी कर्मचारी और मेरे बराबर के दर्जे के कर्मचारी भी बैठे थे वहां पर ऐसी भाषा सुनना मेरे को बहुत मतलब मुझे अंतर मन में बहुत चोट लगी और साहब मैं यही कह सकता हूं कि उनके साथ मेरे संबंध उसी क्षण वो जो रेशम का धागा टूटने जैसा होता है वो हो गया यहां पर कसैलापन या खटास नहीं आई यहां पर सीधे वो संबंध ही खत्म हो गए उनके साथ मैंने कुछ समय काम भी किया और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अफसोस की बात यह है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा और उनके बारे में कुछ गलत बात भी नहीं कहूँगा केवल इतना ही कहूँगा कि उसके बाद वो बीमार पड़े तो मैं उनको देखने भी गया परंतु वह मित्र के भाव से नहीं था वह केवल फ़र्ज अदायगी के लिए चूँकि मैं उस शहर में था जिस शहर में वो थे और वहाँ पर चूँकि वो बीमारी के बाद अस्पताल से कुछ ऑपरेशन गिपरेशन करा के आए थे तो मैं वहाँ पर जाकर उनसे मिला वो सब किया मैंने परंतु उनके साथ मेरा प्रेम का संबंध खत्म हो गया मैं कभी भी उनको क्षमा नहीं कर पाया इस बात के लिए जो उन्होंने मेरा मैं अपमान तो नहीं कहूँगा तिरस्कार शायद सही शब्द होगा या अंग्रेजी में कहूं तो जो ह्यूमिलिएट उन्होंने मुझे उस दिन किया था मैं उसको ज़िंदगी नहीं भूल पाया और साहब मैं तो आपको बता चुका हूं पहले भी कि मेरे अंदर वो माफ करने वाला मादा बहुत ही कम है क्योंकि पता नहीं साहब बहुत कोशिश करता हूं कि माफ कर दू भूल जाऊं मगर हो नहीं पाता पता नहीं खैर हो सकता है धीरे धीरे डिमेंशिया हो जाए तो फिर भूल भी जाऊंगा मगर फिलहाल तो सब भूल पाया तो संबंधों में एक तो ये भी बात है अच्छा अब आपको यह बताऊं कि अगर दूसरा पक्ष आपके साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए यह तो मैंने एक आपको पक्ष बताया जहां पर कि संबंध को तोड़ने का प्रयास कर रहा है परंतु यदि ऐसा मान ले कि वह न्यूट्रल है दूसरा पक्ष कुछ नहीं कर रहा है तब तो क्या करना चाहिए तब साहब उसके लिए भी एक सिंपल परीक्षण है वह परीक्षण है घोष्टिंग आप कुछ समय के लिए उस व्यक्ति के जीवन से चले जाइए अब देखिए आज के जमाने में घोष्टिंग बहुत आसान काम है कैसे भाई आप फोन करना बंद कर दीजिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना बंद कर दीजिए और इंतजार करिए कि वह व्यक्ति कभी आपको संपर्क करने का प्रयास भी करता है साहब अगर नहीं करता है ना तो बेहतर कोर्स यह है कि उस संबंध को तोड़ दिया जाए यहां पर मुझे एक फिल्मी गाना है याद आता है कि जिसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि जहां पर बात को तोड़ना मुश्किल हो वहां पर उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा ऐसा कुछ नहीं साहब मेरे हिसाब से खूबसूरत मोड़ वोड़ नहीं यहाँ पर तोड़ना ही अच्छा है उसको छोड़ दिया जाए तो अब बात रिश्तों की जब आई है तो वहां पर आपको बता दू मैंने अपनी जिंदगी में जो देखा है वो ये पाया है कि रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल काम है मगर रिश्ते तोड़ना बेहद आसान काम है आप रिश्ते तोड़ना अब आप सब समझ सकते हैं कि रिश्ते तोड़ना कोई चाहता नहीं है हम जितने भी संबंध हैं हम में से अधिकांश लोग बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि आजकल तो शायद नेटवर्किंग की बात ज्यादा होती है ना तो नेटवर्किंग जमाने में रिश्ते तोड़ने में तो कोई अकलमंदी है नहीं अब साहब अगर सवाल यह है कि अगर रिश्ते तोड़े नहीं जाएं, तो क्या किया जाए बनाए रखे जाएं? बनाए रखे जाएं तो किस कीमत पर बनाए रखे जाएं? वो कीमत आप देने को तैयार हैं या नहीं है यह एक बात है अगर आप मान लीजिए कि आप वो कीमत देने को भी तैयार हैं तो एक मेरी बात जान लीजिए साहब आप जो कीमत दे रहे हैं ना आपके पास जो फिजिकल यानी कि आपके पास जो संपदा है यह कीमत देने की वो बहुत लिमिटेड है तो अगर आप गैर जरूरी रिश्तों में यह संपदा लगाएंगे तो भाई साहब आप जरूरी रिश्तों में यह संपदा नहीं लगा पाएंगे तो इसी के साथ आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं माफ़ कीजिएगा मैं बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि मैं अब आज भी धींगरा साहब की बात नहीं सुना पाया तो अगले हफ्ते ज़्यादा बातें धींगरा साहब की और थोड़ी बातें मेरी इसके साथ ही आपका आभारी हूं कि आपने अपना वक्त दिया और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे फिर आपसे कुछ बातें होंगी और इस बीच मैं तो यही कहूँगा कि भाई एक बार एक एक रिव्यू कर लीजिए समीक्षा कर लीजिए और अपने रिश्तों को एक नज़र देख लीजिए कि वो कौन से रिश्ते हैं जहां पर कि आपको अपनी संपदा लगाने की ज़रूरत है यानी कि थोड़ी और संपदा लगा दें या जहां से उस संपदा को बटोर लेने की ज़रूरत है ताकि कहीं और उसका इस्तेमाल किया जा सके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 की निगाहें भी बस देखें अब हमें तू मेरा मैं तेरा सब हमारा हो गया हो